तमेवक्षमा तम स्थूला व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारा पिछाकारा कस्ताम वेद तुम्हारे महानिर्वाण तंत्र वेद तथा तंत्र का समन्वय शक्ति का ऐश्वर्य इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमय वाणी सुन रहे हैं उन्हें सुध नहीं कि जहाज़ चल रहा है या नहीं भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भन भनाता है धीरे धीरे जहाज़ दक्षिणेश्वर छोड़कर दीवालियों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगाजल फेन में तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुँची वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हसमुख आनंदमय प्रेमरंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय योगी को वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है परंतु चाहे लाख विचार करो बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ मैं चिंतन कर रहा हूँ यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा पढ़े बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है दूध कैसा है सफेद दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और ना बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को उसी प्रकार नृत्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नृत्य को आद्या लीला मई है वे शिष्ट स्थिति और प्रलय करती है उन्हीं का नाम काली है काली ही ब्रह्म है ब्रह्म ही काली है एक ही वस्तु है वे निष्क्रिय है शिष्ट स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ शक्ति कहता हूँ एक ही व्यक्ति है भेद सिर्फ नाम और रूप में है जिस प्रकार जल वाटर और पानी एक तालाब में तीन चार घाट है एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं वे जल कहते हैं और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं वे पानी कहते हैं और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं वे वाटर कहते हैं तीनों एक है भेद केवल नामों में है उन्हें कोई अल्लाह कहता है कोई गाड कोई ब्रह्म कहता है कोई काली कोई राम हरि, ईसा दुर्गा आदि केशव साहास्य यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण श्री कृष्ण सहास्य वे नाना भावों से लीला कर रही हैं वे ही महाकाली नित्यकाली श्मशानकाली रक्षाकाली और श्यामाकाली हैं महाकाली और नित्यकाली की बात तंत्रों में है जब सृष्टि हुई नहीं थी सूर्य चंद्र ग्रह पृथ्वी आदि नहीं थे घोर अंधकार था तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है वराभदायनी है गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है जब अकाल महामारी भूकंप अनावृष्टि अतिवृष्टि होती है तब रक्षा काली की पूजा की जाती है काली की संघार मूर्ति है शव शिवा डाकनी योगनियों के बीच शमशान में रहती है रुधिर धारा गले में मुंडमाला कटी में नरहस्तों का कमरबंद जब संसार का नस नास होता है महाप्रलय होता है तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी जाती है केशव तथा और लोग हंसते हैं श्री राम कृष्ण साहस हाँ जी गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है उसमें वे समुद्र नील का डला खीरे कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालती हैं मां ब्रह्म में सृष्टिनाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है सृष्टि के बाद शक्ति संसार के भीतर ही रहती है वे संसार प्रसव करती है फिर संसार के भीतर रहती है वेदों में ऊर्ण नाभ की बात है मकड़ी और उसका जाला मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है ईश्वर संसार के आधार और आधे दोनों हैं काली ब्रह्म काली निर्गुणा और सगुणा काली का रंग काला थोड़े ही है दूर है इसी से काला जान पड़ता है समझ लेने पर काला नहीं रहता आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं यह कहकर श्री कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे भाव यह है मेरी माँ क्या काली है दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाश पूर्ण करता है